तीन कर्मयोग अर्जुनुवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि तत्किन कर्मणि घोरे मोजयसी केशव अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे केशव यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं वाक्य बुद्धि तेन श्रेय अहम आपनुआम आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है अतः कृपा करके पूर्वक मुझे बताएं कि में से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा श्री भगवान उच लोकस्मिन द्विधा निष्ठा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन न कर्म योगेन नोगिनाम श्री भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा न ना कर्मणाम नैष्कर्म्यम ना पुरुषोष्णुते न चन्न सना देव सिद्धिम समिगछती ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है नहीं कश्चित क्षण जा तो कर्म कृत कार्य कर्मा सर्व प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता कर्मेन्द्रिया संयम्य आस्ते मन सामरण इंद्रियार्थान विमूढ़त्मा मिथ्याचार उचते जो कर्म को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है मनसा नियमारे अर्जुना कर्मेंद्रिय कर्मयोग दूसरी ओर, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है नियतं कुरु कर्म जायो कर्म ज्याम शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्ध येत कर्मण अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता यज्ञार्थात कर्मणो कर्मण्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंते मुक्त संग समाचर श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है अतः कुंते पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनुष्ट का मधु सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा तथा उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी देवान भावय देवा भावयतु वह परस्परं भावयत श्रेयः परम वापस्यथ यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी दास्यंते ईष्टान भोगान प्रदायभ्यो यो भुंग सह जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है यज्ञ शिष्टाशि न संतो मुचे सर्व किल विषयी भुंजतेपा ये पचन्त्यात्मकारणात् कारणात भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं अन्नाद भवंति भूतानी परजनयादअन संभव यज्ञाद परजन्यज्ञ कर्म समुद्भव सारे प्राणी अनपराश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है कर्म ब्रह्म उद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मात्वगतम ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्म में सदा स्थित रहता है एवं प्रवर्ति चक्रम नानुवर्त युरी राम मोघम पार्थ स हे प्रिय अर्जुन जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। आत्मन्नेवच संतुष्टः तस्य आत्मन्य न विद्यते किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ नहीं होता। करता नेह कश नर्वभूतेशो कश्चिद्यपाश्रय स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्मा परम आपनोति पुरुषः अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है कर्मण वही संसिधि आस्थिताजन का दया लोक संग्रह मेवापी संपशन कर तुम अर्सी जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए श्रेष्ठ तर जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है न मे पार्थस्त कर्तव्यम त्रिशु लोकेशु किंचन नान वाप्तम कर्मणि हे प्रथापुत्र तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नहीं है न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं यदि हम न वर्ते यम जातु कर्म्यतृत मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे उत्सि दे लोका, नकुर्याम कर्म चेदह संकर श्याम उपहनिया मां प्रजा यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए तब मैं अवांछित जनसमुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा सक्ताह सक्ता विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वाम तथा सक्तः चिकीर्षुरोक संग्रह जिस प्रकार ज्ञानी जन बल्कि आसक्ति से कार्य करते हैं उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें न बुद्धि भेदम जनएत अज्ञान कर्मसम जोशेत सर्व कर्माणी विद्वान् युक्त समाचार विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं ताकि उनके मन विचलित ना हो अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो प्रकृतिक्रियमाणानी गुण कर्माणी सर्वश अहंकार विमूढ़त्मा कर्ता हम इति मनते जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं तत्वित महाबाहो हो गुण विभागयो हो गुणा गुण सज्जते हे महाबाहो भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भाती जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता प्रकृति गुण सम्मूडा सज्जन्ते गुण कर तान विदो मंदान विन्न माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें मै सर्वाणी कर्माणी सन्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत युद्ध स्विगत ज्वरा अत हे अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो ये मे मतम इदम निष्ठती मानवाह श्रद्धावंतो अनसूंतो मुच्यंते कर्म भी जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं ये तुवेतभ्य सूयंत नानुतिषंती मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ चेत चेतसह किंतु जो ईर्षावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए सदृश चेष्ट स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानी प्रकृति यानी भूतानी निग्रह किं करिष्यति ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं भला दमन से क्या हो सकता है इंद्रिय इंद्यस्य तो इंद्रिये राग द्वेश तयोरवशम गेत प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेश को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेश के वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आत्मसाक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं श्रेयां स्वधर्मो विगुण परधर्मा सुनिष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भाती करने से श्रेयस्कर है स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराए कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है अर्जुन वाच अथकेन प्रयुक्तो पापम चरती पुरुष अनिच्छेय बलादिवनियोजितः। अर्जुन ने कहा हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप पापकर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है ऐसा लगता है क्यों से बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो श्री भगवान उच काम एश क्रोध रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येनमिह वैरिणम श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है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 गर्भाशय से आवृत रहता है उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है आवृत में कामरूपेण कौंते दुष्पूरे नल इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है इंद्रियाणि मनोबुद्धि एतर विमोहेश ज्ञान आवृतनम इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है तस्मात्म इंद्रिया भरतर्षभ पापमान ज्ञान विज्ञान नाशनम इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो इंद्रियाणि इंद्रिया पर बुद्धि पर तस्तु सह कर्म इंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है एवं बुद्धि परम बुद्धा संस्तभ्यात्म मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो